देश की स्वाधीनता पर आज तुम आने न देना जिन शहीदों के लहू से लहलहाया चमन अपना उन वतन के लाडलों की याद मुरझाने न देना देश की स्वाधीनता पर आज तुम आने न देना तुम न समझो देश की स्वाधीनता यूँ ही मिली है तुम न समझो देश की स्वाधीनता यू ही मिली है हर कली इस बाग की कुछ खून पीकर ही खिली है मस्त सौरभ रूप या जो रंग फूलों को मिला है यह शहीदों के उबलते खून का ही सिलसिला है बिछ गए वे नींव में दीवार के नीचे गड़े हैं महल अपने शहीदों की छातियों पर ही खड़े हैं नीव के पत्थर तुम्हें सौगंध अपनी दे रहे हैं जो धरोहर दी तुम्हें वह हाथ से जाने न देना देश की स्वाधीनता पर आज तुम आनी न देना देश के भूगोल पर जब भेड़िए ललचा रहे हों देश, देश के भूगोल पर, पर जब भेड़िए ललचा रहे हों देश के इतिहास पर, को जब देशद्रोही खा रहे हों देश का कल्याण गहरी सिस्किया जब भर रहा हो आग यौवन के धनी तुम, तुम खिड़कियां, शीशे न, न तोड़ो भेड़ियों के दांत तोड़ो दर्दने उनकी, दर्दने उनकी मरोड़ो जो विरासत, विरासत में मिला वह खून तुमसे कह रहा है सिंह की खेती किसी भी सियार को खाने न, न देना देश, देश की स्वाधीनता पर आँच तुम आने न देना तुम युवक हो काल को भी काल से दिखते रहे हो तुम युवक हो काल को भी काल से दिखते रहे हो देश का सौभाग्य अपने खून से लिखते रहे हो ज्वाल की भू चाल की साकार परिभाषा ही हो देश की समृद्धि की सबसे बड़ी आशा, आशा तुम ही हो ठान लोगे तुम अगर युग को नई तस्वीर दोगे गर्जना से शत्रुओं के तुम कलेजे चीर दोगे दांव पर गौरव लगे तो शीश दे देना हसकर देश के सम्मान पर काली घटा छाने न देना देश की स्वतंत्रता पर आंच तुम आने न देना वह जवानी जो की जीना और मरना जानती है वह जवानी जो की जीना और मरना जानती है गर्भ में ज्वालामुखी के जो उतरना जानती है बाहुओं के जोर से पर्वत जवानी ठेलती है मौत के हैं खेल जितने भी जवानी खेलती है नाश को निर्माण के पथ पर जवानी मोड़ती है वह समय की हर शिला पर चिन्ह अपने छोड़ती है देश का उत्थान तुमसे तुम मांगता है नौजवानों दहते बलिदान के अंगार ना देना देश की स्वाधीनता पर आज तुम आने न देना देश की स्वाधीनता पर आज तुम आने न देना आज तुम आने न देना अभी, अभी आप सुन, सुन रहे थे, थे। श्री कृष्ण सरल की कविता राष्ट्र के श्रृंगार वाचक स्वर भारती परिमल